दोस्तों सोचिए, एक तालाब का पानी अगर हिलता रहे, तो उसके अंदर की तस्वीर कभी क्लियर नहीं दिखाई देती। लेकिन जब वो पानी शांत हो जाता है, तो उसमें आसमान का पूरा अक्ष नजर आता है। इंसान का दिमाग भी कुछ ऐसा ही है। जब सोच शांत हो, तो जिंदगी की असल तस्वीर समझ आती है। जेम्स एलेन कहत और endless what ifs में फंस जाते हैं। हम अपने दिमाग को इतना disturb कर लेते हैं कि clarity ही खत्म हो जाती है। एक छोटी सी मिसाल से समझते हैं इसे। मान लीजिए एक driver अपनी car को fast traffic में लेकर जा रहा है, मगर उसका दिमाग panic और घबराहट से भरा है। चांस है कि वो गलत turn ले, accident करे या अपनी मंजिल miss कर दे। लेकिन अगर वो शांत हो, calmly steering wheel जिंदगी भी ऐसी ही है। पैनिक से प्रॉब्लम्स बड़ी लगती हैं, कॉमनेस से वही प्रॉब्लम्स मैनेजेबल हो जाती हैं। काम, सोच इंसान को दो सबसे बड़ी चीजें देती हैं। विज़डम, यानी दानिश मंदी। जब दिमाग शांत होता है, तो डिसीज़न्स बेटर होते हैं। आप इम्पलसिव रिएक्शन से बच जाते हो। स्ट्र जेम्स आलन लिखते हैं कि the tom man having learnt how to govern himself knows how to adapt himself to others मतलब जो इनसान अपने emotions और सोच को control करना सीख जाता है वो दूसरों के साथ भी balance और harmony create कर लेता है एक और मिसाल लो एक leader जो crisis के वक्त panic हो जाए उसकी team भी घबरा जाती है लेकिन एक leader जो calm और composed रहता है उसकी presence ही द इसी वज़े से कामनेस को एक true power माना गया है असल lesson ये है के कामनेस कोई luxury नहीं बलकि necessity है सुकून भरी सोच आपको हर मुश्किल में clarity, strength और wisdom देती है और ये सुकून सिर्फ तब आता है जब आप अपनी सोच को discipline करते हो ना के उसके गुलाम बन जाते हो और अब अ As a man thinketh in his heart, so is he.